सत्याम मेधा तो हो गया था चलेगा अच्छा श्यान हो जाएगा फुगन तो कौन हो जाएगा क्यों सारा तो नहीं है? क्या? एक वचने तो पीते है कौन अपी थे, थे? श्यन श्यन सर्वतु गए कैसे तीन से सर्वातु सार्वात आप गीति बद हो गया तो पुगंत लघुपत सूत्र से गुना नहीं।, नहीं होगा तो क्या रू बनेगा विद्या तेरू बोलो कर देखा ढोम हो गया, देखा देखा।, द्वार गया, द्वार गया। ए, इसको देखा देखा देखा देखा देखा इसको क्या देखो ठीक है देखा क्या है धो धया डे खाए देख हाँ बुरा सब बीबी देता बेता में बेच सती बेच सतें लोट में बोला लंग लेकर देखा ठीक है बोला ये क्या है देखा है ला ओके okay. पहले लिखा था नहीं हुँ. बोलो अविद्यता द्यां, द्या, लिखा था आपने किसको है कितने ठीक हैं किसको देखा है एक भूल एक ठीक हाँ ठीक है विधिने में क्या बनेंगे आप बोलो आशील नहीं है लेकर देखाओ ब्रह्मण जी लिखते हो गलते ब्रह्मचारी गलत लिखा है लिखा लिखा है, है, गलत पुगन तो गुण होगा ना नहीं नहीं क्या बने? आपने अपने क्या क्यों हाँ लिंग पदेशु। कीत होता से चाब आत्मा से होगा और भू कहा बनेगा विध धातु भूत का न बनेगा बने पहले देखा होगा बुद्ध धातु का बनेगा <laughs> भूत शिष्ट हाँ क्या बनेगा बोलो विधि लुंगलकार में ऐसे नहीं हो गया ना लुंगलकार में दीप जान बुद्धा पूरी सूत्र में आया आया, आया। विद धातु नहीं।, नहीं।, नहीं आया तो चीनी होगा नहीं होगा वेद चित्त तो। अचित होगा ना नहीं नहीं, नहीं? थे? फिर का करने के क्या है? हाँ, तो होगा हो क्यों नहीं होगा हाँ तो क्या रूप बनेगा खरीच अबित क्या बनेगा आगे बोलो अब रुको अबित अविशदं ध्वम को अवित ध्व किसने वर्षा बोला फिर बोलो अवित्त अविशदं अवित अभिष्ठा कौन अभिछ बढ़ता है अभिथा हसी च नहीं रहेगा बोलो अबिथ फिर सौ कहां से आता है क्या बनेगा अबिधम अबिध में द या तो है ते लिंग लकार में पुका तो को होगा हम्म कितने होगा क्या लूंग लिंग का <प्ति> जलादी लिंक स्विच लिंग और स्विच हाँ पका कौन बजेगा तर पकिया माना अभैद स बोलो बुध अब क्या मैने धातु बुद्धिया बनेगा बोलो लेट में क्या बनेगा बुधे बोलो बुद्धि बुद्धि बोला? लूट में बुद्ध बुध के ध के आके तह को क्या सूत्र लगेगा को द करने के लिए झराम जैसे बुद्धा बनेगा क्या बनेगा बोलो लेट में बुध था तू श्य तो, बुध क्या ध क्या है क्या सत्य हो जाएगा भ पुगंध गुण हो जाएगा नहीं हो जाएगा किस तुझ से हाँ क्या रो बने ध हो जाएगा बुद्ध के ध हो जाएगा खर्चे से त्यागा भोत सते बनेगा भूत बोलो भो कहां से है रविंदर बोलो भो कहां से है सूत्र याद है क्या देखो सूत्र याद है नहीं बोलो सूत्र इकाचो hmm. बस से झसंत से हो सुधो से ध्वे नहीं वृत्ति में होगा हाँ तो क्या रूप बने गया भोत्सते बोल दिया स्वरूप हो गया लोट लकार में लिख दिया लिख कर देखो क्या बनेगा बोलो बुद्धताम ध्यताम लंग में अबुद्यत बोलो में बुद्धि है तो बोलो आशली में शिवट होगा है किस तरह से शिवट का सकार लोप करने के लिए क्या सूत्र है लूप नहीं होगा ईट होगा अर्ध अर्ध आदध, आदध, धातु का सीढ़ी बढ़ा दे प्राप्त है निषेध कौन करेगा एक काज बस बस हाँ हाँ गुण होगा ना नहीं पुकंध गुण होगा ना हम्म है क्यों नहीं होगा लिंक सिंचावा तन की तो हो जाएगा बुध क्या के स है ध क्या के स है लग जाएगा झसा तथा लग गया ना हम क्या सोता एकाचो बसो भस झसंत ब हो जाएगा भ धातु बुध था अभी क्या बन गया भू अगरे अगेरे दर्चे से त हो जाएगा भूत शिष्ट श्रुटती थो क्या बना क्या बना आगे रूप देख लेकर देखा बोलो देखा किसको देखा ठीक है बोलो। धम को मिलता है भूत सिम फिर बोलो भूत लुंग लकार में चीन करने के लिए सूत्र क्या है बोलो सूत्र में किसको चिन्ह होगा को चिन्ह होने पर क्या सूत्र लगेगा चिन्ह और लोक तो लो हो जाएगा चिन्ह क्या रहेगा ई अदी पुगंध गुण होगा हम्म क्यों नहीं होगा लिंग सिंचातन में लिंग सिंचातन में तो क्या करता मालूम है अबोधि बन जाएगा पुगंध गुण हो जाएगा झला लिंग सिच हो तो सिच रहा ही नहीं क्या चिन्ह हो गया क्या रूप बनेगा अबोधि जब चिन्ह नहीं होगा तो क्या बनेगा अबुद सिच तिच को लोप करने के क्या सूत्र अभी बुध का पुगंध गुण होगा ना नहीं लिंग सिंचा वर्तन स्कित हो गया और अबुद्ध अगर तो है क्या सोच लग गया ध हो जाएगा झलाम जो जसी क्या बनेगा अबुद्ध पहले क्या बना था अब अबुदि और सर तुम पहला क्या बना था अबुदि दूसरा क्या बना अबुद सीच आतम आने पर अबुद्ध सिच आता आताम पर स्विच होता है चिन्ह होता है बुध स्विच स्विच को इट नहीं। ना नहीं तो अनित है।, है क्या सुत बुध के आगे स तो गुण होगा ना नहीं पुगंध गुण अरूप क्यों देखते पुस्तक नहीं देखो अच आता पुगंध गुण होगा ना नहीं क्या सूत लग गया हाँ, की त्य हो गया बुध क्या ध के आगे स है क्या सोच तो तो लग गया एक भोजेगा खर्च से तुत साताम क्या बना क्या बना बोलो हा आगे रूप लिखो अबुध अबुद्ध अभुत साताम बना आगे लिखो इसको मिलाकर लिखो ब्रह्म चैतन्य लाओ देवेंद्र लाओ ब्रह्म चैतन लाओ और कौन रह गया दिखाते हो ये दिखाया किसको अभी नहीं दिखाया कुछ नहीं ले। देखो लाओ कितने दिखाते <coughs> तो में कितने लिखा एक भी नहीं ठीक ठीक है है है ता ता धा ले ब्रह्मचर्य लोधि क्या अभुधा अभुधा। था अबुदा हाँ बोलो जोर से बोलो हाँ थोड़ा बोलो जोर से जैसे दूसरे को पढ़े पड़े अब अबोधि नहीं बोलो अबोधि बोलो अभुत श्री जी का श्रवण कहाँ नहीं हुआ कितने स्थान में तीन त था ध्वम बाकी में श्रवण हुआ ये बंद कर लिंग लुंग हो गया लिंग लकार क्या बनेगा होगा, होगा, रूप लेकर देखाओ तो रिंग लकार रूप लेकर देखाओ हो जाता है क्या ठीक है के को तो हो जाता है लगा अभोत अभोत से आदेश सु क्या बोलो अभूत अभूत से ताम आगे युद्ध संप्रहार युद्ध तेलमे बोल दा भाई किसने बोला बोला था युद्ध बहे हम्म लीट हो गया युद्ध अगर गए तासे युद्ध धके तो झ सत हो तो गुण हो जाएगा योद्धा बोलो लेट में क्या बनेगा युद्ध से एक आधे बस बस लग जाएगा ए नहीं क्यों नहीं लेता है? है क्या होता है मैं पूछता हूँ क्यों नहीं लग गया? बस नहीं ठीक है युद्ध बोलो युद्ध बोलो युद्धता लंग में अयोध्या विद्ह में विधिता आश्रम में लेकर देखा हम्म क्या बनेगा लिखा है युशिष्ट बोलो हाँ लुंग लगा बोलो अयोध्या अयोध्या सिंचे है क्या बोलो अयु लिंग लकार में पुगन्द गुण होगा ध को खर्चे से त होगा हम्म क्यारो बनेगा अयोत्त बोलो क्या दीर्घ लगता है क्या लगता है में और कहा आत लगता है कहाँ लगता है रू बोलो हम्म